महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व सप्तवांशद्याय अर्जुन के बाणों से कृपाचार्य का मूर्चित होना अर्जुन का खेद तथा कर्ण और सात्विकी का युद्ध एवं कर्ण की पराजय धृतराष्ट्रवाच तस्म विनते वेरे सैंधव सभ्य साम का यदुवंत तमुस धृतराज ने पूछा संजय सभ्य साची अर्जुन के द्वारा वीर सिंधुराज के मारे जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया यह मुझे बताओ संजय उच सैंधव निहतम दृष्टारणे पार्थेण भारत अमर स वस महापन्ना कृपा सारद महता सर्वर्षेण पांडव समत संजय ने कहा भरत नंदन सिंधराज को अर्जुन के द्वारा रणभूमि में मारा गया देख शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अमरस के वसीभूत हो बाण की भारी वर्षा करके पांडवपुत्र अर्जुन को आच्छादित करने लगे राजन द्रोणपुर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने भी रथ पर बैठकर अर्जुन पर धावा किया तो थ नाम श्रेष्ठो रथाभ्या उतक्षण उभा अभ्य वर्षता रथियो में श्रेष्ठ वे दोनों महारथी दो दिशाओं से आकर अर्जुन पर पहने बाणों की वर्षा करने लगे स तथा सर्वर्षाभ्या सोमह महाभुज पीड्यमान पराम अगमद रथि इस प्रकार दो दिशाओं से होने वाली उस भारी बाण वर्षा से पीड़ित हो रथियों में श्रेष्ठ महाबा अर्जुन अत्यंत व्यथित हो उठे सोजिघान सुर गुरुम संख्य गुरु स्तनय मेव चकाराचार्य कम त्र कुे पुत्रो धनंजय वे युद्ध में गुरु तथा गुरु पुत्र का वध करना नहीं चाहते थे अतः कुंते पुत्र धनंजय ने वहां अपने आचार्य का सम्मान किया अस्त्र संवारेह शार्य च मंद खान सूरवाश्रिय उन्होंने अपने अस्त्रों द्वारा अस्वस्था अस्त्रो तथा कृपाचार्य के अस्त्रों का निवारण करके उनका वध करने की इच्छा न रखते हुए उनके ऊपर मंद वेग वाले बाण चलाए ते भृतम अभ्यघन विश्वा पार्थ चोदिता बहुत परामर्तिम शरावता अर्जुन के चलाए हुए उन बाणों की संख्या अधिक होने के कारण उनके द्वारा उन दोनों को भारी चोट पहुंची वे बड़ी वेदना का अनुभव करने लगे अथ सारे यह सर अवासी अबासी दूरछम अभिजगाम राजन कृपाचार्य अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो मूर्चित हो गए और रथ के पिछले भाग में जा बैठे वेवलम तम विज्ञाय ज्ञातवा सारथे तम पहात अपने स्वामी को बाणों से पीड़ित एवं बेवल जानकर और उन्हें मरा हुआ समझकर सारथी रणभूमि से दूर हटा ले गया तस्मिन् भगने महाराज कृपे सारद्वतेजी अस्वस्थामा प्य थी तांडवे याद महाराज युद्ध स्थल में शरद्वान के पुत्र प्रचार के अचेत होकर वहाँ से हट जाने पर अस्वस्थामा भी अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी रथी का सामना करने के लिए चला गया रथ कृपाचार्य को बाणों से पीड़ित एवं मूर्छ देखकर कर महाधनुर अर्जुन दयावश रथ पर बैठे बैठे ही विलाप करने लगे उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी वे दीन भाव से इस प्रकार कहने लगे राजा नमुक्तवान कुलांत पश्य निरम्राज छपे जाताय साध्यम कुल पांसन अस्मधि कुल मुख्यापत्ते जिस समय कुलांतकारी पापी दुर्योधन का जन्म हुआ था उस समय महाज्ञानी विदुर जी ने यही सब विनाशकारी परिणाम देखकर राजा दृतराष्ट्र ने कहा था कि इस कुलांगार बालक को परलोक भेज दिया जाए यही अच्छा होगा क्योंकि इससे प्रधान प्रधान कुरवंशियों को महान भय उत्पन्न होगा तदिदम समुप्राप्त वचनम सत्यवादि विदुर जी का वह कथन आज सत्य हो रहा है दुर्योधन के ही कारण आज मैं अपने गुरु को सरसैया पर पड़ा देखता हूँ क्षत्रिय के आचार बल और पुरुषार्थ को धिक्कार है धिक्कार है ब्राह्मण पीडितः मेरे जैसा कौन पुरुष ब्राह्मण एवं आचार्य से द्रोह करेगा ये ऋषिकुमार मेरे आचार्य तथा गुरुवर द्रोणाचार्य के परम सखा कृप मेरे बाणों से पीड़ित हो रथ की बैठक में पड़े हैं न विषम प्राणान पीड़ मैंने इच्छा न रहते हुए भी उन्हें बाणों द्वारा अधिक चोट पहुंचाई है वे रथ की बैठक में पड़े पड़े कष्ट पा रहे हैं और मुझे अत्यंत पीड़ित सा कर रहे हैं पुत्र शोका तप्त नभ्य अभ्यस्तो बहुस धर्मा गैन पुत्र शोक से संतप्त मानों द्वारा पीड़ित तथा भारी दुर्वस्था को प्राप्त होकर बहुसंख्यक मानों द्वारा उन्हें अनेक बार चोट पहुँचाई है सोच यतम भूय पुत्र कृपणम शरथे सन्नम पश्य कृष्ण यही कृपाचार्य आहत होकर मुझे की अपेक्षा भी अधिक शोक में डाल रहे हैं श्री कृष्ण देखे वे दे अपने रथ पर कैसे सन्न और दीन होकर पड़े हैं। उपाकृत तु वह विद्या आचार्यो नृषभा प्रय्छति हे कामांवत्व उपया ते आचार्यों से विद्या ग्रहण करके जो श्रेष्ठ पुरुष उन्हें उनके अभीष्ट वस्तुएं देते हैं वे देवत्व को प्राप्त होते हैं ये च विद्यादा गुरुभ्य पुराधमाता देव दुर्वृत्ता ते वै गुरु से विद्या ग्रहण करके जो निराधम उन पर ही चोट करते हैं वे दुराचारी मानव निश्चय ही नरक गामी होते हैं। गा देता कृपम मैंने आचार्य कृप को अपने बाणों की वर्षा द्वारा रथ पर सुला दिया है निश्चय यह कर्म मैंने आज नरक में जाने के लिए ही किया है माम पूर्वी न कथन कौरव्यपहत गुराव पूर्व काल में मुझे अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर कृपाचार्य जो मुझसे यह कहा था कि कुरुनंदन तुम्हें तो गुरु के ऊपर किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए तदिदम वचनम साधो आचार्य महात्मनः महात्म नानुष्ठित तमें वाजौ विचिखर उन श्रेष्ठ महात्मा आचार्य का यह वचन युद्धस्थल में उन्हीं पर बाणों की वर्षा करके मैंने नहीं माना है मम नमस्तमाष्णे जमय प्र युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उन परम पूजनीय गौतम वंशी कृपाचार्य को मेरा नमस्कार है मैं जो उन पर प्रहार करता हूँ इसके लिए मुझे धिक्कार है तथा विलप मान तू प्रति सैन्धवम् राधेय समुपाद्रभ्य अर्जुन कृपाचार्य के लिए विलाप कर कर ही रहे थे कि को मारा गया देख कर्ण ने उन पर धावा कर दिया प्रति पान चाल के मुद्रवन राधा पुत्र कर्ण को अर्जुन के रथ की ओर आते देख दोनों भाई पांचाल राजकुमार युधामनु और उत्तमोजा तथा सात्यवंशी सात्यकी सहता उनकी ओर दौड़ेगी उपाया तम तुराधेयम दृष्टि पाथो महारथस पुत्र वचनम राधा पुत्र को अपने समीप आते देख महारथी कुमार अर्जुन ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से हँसते हुए कहा सयातरथी सातकेदनमती नृत्य तेह तम नूनम भूरिस्त्र हवे यह अधिरथ पुत्र कर्ण सातिकी के रथ की ओर जा रहा है अवश्य युद्धस्थल में भूरी का मारा जाना इसके लिए सही हो उठा है ये या ते सत्र चोदया न सौ बधत्ते पदवीं गमयेत सात्यकिन जनार्दन यह जहाँ जाता है वहीं आप भी उनके घोड़ों को हाकि कहीं ऐसा न हो कि कर्ण सात्की को भूरी श्रवा के रथ पर पहुँचा दे पथ पर पहुँचा दे एवं उक्तो महाबाहु के शव सब्य सा प्रत्युवाच महातेजा काल युक्त सभ्य साची अर्जुन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबाहु केशव ने उनसे यह समयोचित वचन कहा अलमेष महाबाहू कर्णा कोप पाण्डव पुनर्द्रौपदे याभ्याम सहित सात्वत पांडुनंदन यह महाबाहु सात्व तिरुमणि सात की अकेला ही कर्ण के लिए पर्याप्त है फिर इस समय जब ध्रुपद के दोनों पुत्र इसके साथ है तब तो कहना ही क्या है न चाव क्षम पार्थ तब कर्ण न संघर्म प्रज्वलंति माहौल केव तिष्ट अहिवा सभी कुंती कुमार इस समय कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक नहीं है क्योंकि उसके पास बड़ी भारी उल्का के समान प्रज्वलित होने वाली इंद्र की ही दी हुई शक्ति है सार रक्षते अतः कर्ण यथा था शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन हमारे लिए कर्ण उसकी प्रतिदिन पूजा करते हुए उसे सदा सुरक्षित रखता है अतः कर्ण के पास जैसे-तैसे जाए और युद्ध करे। कालमस्य भूतल कुंती कुमार मैं उस दुरात्मा का अंत काल जानता हूँ जबकि तुम अपने तीखे बारो द्वारा उसे पृथ्वी पर मार गिराओगे यो करने जस्या हते तो ने पूछा संजय भूर के मारे जाने और सिंधराज के धराशाई किए जाने पर कर्ण के साथ वीर बर का जो संग्राम हुआ वह कैसा था सात कैपिवीर था कम समारूढ़ र संजय जय के भी तो रथीन हो चुके थे वे किस रथ पर आरूढ़ हुए तथा चक्ररक्षक रक्षक और उत्तम इन दोनों पांचाल वीरों ने किसके साथ युद्ध किया यह सब मुझे बताओ संजय हंस ते वर्त्या शुश्रु संजय ने कहा राजन मैं बड़े खेद के साथ उस महासमर में घटित हुई घटनाओं का आपके समक्ष वर्णन करूंगा आप स्थिर होकर अपने दुराचार का परिणाम सुने पूर्व में वह ही कृष्ण से मनोगत प्रभो विजय तब्यो यथा वीर सातकी सोम प्रभो भगवान श्री कृष्ण के मन में पहले ही यह बात आ गई थी कि आज वीर सात्यकी को सोमदत्त पुत्र भूरी परास्त कर देगा अतीता अन्नागते राजन्सिजनादन तत सूत सूय दारुकं सन्दी देस रथो मे युज्यता कल्यम राजमल नि देवा नंधर्वाड योरगराक्षसा मानवा वापि जेता सी के राजन वे जनार्दर भूत और भविष्य दोनों कालों को जानते हैं इसीलिए उन्होंने अपने सारथी दारू को बुलाकर पहले ही दिन यह आज्ञा दे दी थी कि कल सवेरे से ही मेरा रथ जोत कर तैयार रखना महाराज श्री कृष्ण का बल महान है श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने वाले न तो कोई देवता है न गंधर्व है न यक्ष नाग तथा राक्षस है और न मनुष्य ही है सिद्धा तय प्रभाव श्रृण युद्धम तु तथा उन्हें ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध पुरुष ही यथार्थ रूप से जान पाते हैं उन दोनों के प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है अच्छा अब युद्ध का वृत्तांत सुन दे सात्विकीथम दृष्टवा कर्णम चादे महानादे सात्विकी कोण को युद्ध के लिए उद्यत दे भगवान श्रीकृष्ण ने बड़े जोर की ध्वनि करने वाले शंख को ऋषभ स्वर से बजाया दारु को भजाया दारुको संदेश श स्वनम रथ मनवा तस्मय स्मरण दारूक ने उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवान के संदेश को स्मरण करके तुरंत ही उनके लिए अपना रथ ला दिया जिस पर गरुण चिन्ह से युक्त उचित ध्वजा फहरा रही थी सके अनु रथम दारूक संयुतम स्नेौत्रि भगवान श्री कृष्ण की अनुमति पा कर शिणि पौत्र सात की दारुक द्वारा जोते हुए अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी उस रथ पर आरूढ़ हुए काम गयी सैभ्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाह कई हयोदग्रे महागै हेम भाण्ड विभूषित युक्त सरुह्य तम दिमाथ अभ्यद्रभद्र राधेय प्रवपन साय का बहून उमेक्षा अनुसार चलने वाले महान वेगशाली और सुवर्ण में अलंकारों से विभूति सैव्य सुग्रीव मेघपुष्प और बड़ाहक नाम वाले श्रेष्ठ अश्व जुटे हुए थे वह रथ विमान के समान जान पड़ता था उस पर आरूढ़ होकर बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए सात्विकी ने राधा पुत्र कर्ण पर धावा किया चक्र रक्षावि तदा युधामुतमोज धनंजय रिता राधेय प्रत्युदीपु उस समय चक्र रक्षक युधामन्यु और भी धनंजय का रथ छोड़कर कर्ण पर ही आक्रमण किया राधेयोप महाराज सर्वसम समजन अभ्यद्र वसुस धोरणे सैन्य महाराज अत्यंत क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भी उसी युद्धस्थल में अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले सातिकी पर की धावा किया न गांव न च रा मैंने इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में देवताओं गंधर्वों असुरों तथा राक्षसों का भी वैसा युद्ध नहीं सुना था उपारम्त सैन्यम सरथा स्वरीप तयर्दृष्ट महाराज कर्म संूढ़चेत सर्वे चम पश्यंतुद्धम अतिमाुष तयर्निभ राजथ्यम दारूक महाराज उन दोनों का व संग्राम देखकर सबके चित्त में मोछ आ गया राजन सभी दर्शक के समान उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों के उस अतिमानव युद्ध को और दारूक के सारथ्य कर्म को देखने लगे हाथी घोड़े रथ और मनुष्यों से युक्त वह चतुरंगणी सेना भी युद्ध से उपरत हो गई थी गत प्रत्यागतावृत मंडलय संतने सारथे सूरथस्त आकाश पेयजता चैव मित्रार्थे नभस्थलग्ता दर्णश मित्र परे रथ पर बैठे हुए कश्यप गोत्री दारुक के रथ संचालन की गमन प्रत्यागमन आवर्तन मंडल तथा संवर्तन आदि विविध नीतियों से आकाश में खड़े हुए देवता गंधर्व और दानव भी चकित हो उठे तथा कर्ण और सातिकी के युद्ध को देखने के लिए अत्यंत सावधान हो गए वे दोनों बलवान वीर रणभूमि में एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए अपने अपने मित्र के लिए पराक्रम दिखा रहे थे कर्णश्चाम सातकेम तहाराजा सर्वर शरीर वर्षता महाराज देवताओं के समान तेजस्वी कर्ण तथा सत्य सत्यक पुत्र युधा युधान दोनों एक दूसरे पर बाणों की बोछार करने लगे पर पौत्र कर्ण सायक अमृत मारो निधनम कौरभ्य जलसन्ध्यो कर्ण भूरिश्रभा और जलसंध के पद को सहन न करने के कारण अपने बाणों की वर्षा से सिने पौत्र सात्विकी को मथ डाला कर्णशोक सविष्टो महोरग इव स्वयं अमृणे क्रुद्ध प्रधान प्रहद चक्षुषा अभ्यवत वेगेन पुनः पुनरिंदमा कर्ण उन दोनों की की मृत्यु से शोक मग्न हो फुकारते हुए महान सर्प भांति लंबी सांसें रहा था। वह युद्ध में क्रुद्ध हो अपने नेत्रों से सातिकी की ओर इस प्रकार देख रहा था मानो वह उन्हें जलाकर भस्म कर देगा उसने बारंबार वेद पूर्वक सातिकी पर धावा किया कर्ण को कुपित देख की बड़ी भारी वर्षा करते हुए उसका सामना करने लगे मानव एक हाथी दूसरे हाथी से लड़ रहा हो तौ तो समय व्याघ्रावे वह तरसविन छातेम वेघशाली व्याघ्रो के समान परस्पर भिड़े हुए वे, वे दोनों पुरुष सिंह युद्ध में अनुपम पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे को छत विक्षत कर रहे थे ततःकणम स्ने पौत्रपार सब सर बिभेद सर्वत्रो पुनः पुनरिंद सारथि चाशे नीडार पात शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज तद्निपोत्र सात्विकी ने संपूर्णतः द्वारा कर्ण को उसके सारों अंगों में चोट पहुंचाई और एक भल्ल द्वारा उसके सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया अस्वास चतुर चतुरा श्वेता छिवा जम रथम चय सतधा पुर चकार कर्णम तब पुत्री ने तीखे बाण द्वारा कर्ण के चारों घोड़ों को मार डाला और उसके ध्वज को काटकर रथ के सैकड़ों टुकड़े करके आपके पुत्र के देखते देखते कर्ण को रथीन कर दिया तथो तो विमनसो राज महारथा वृष से न सुत सल्यो मद्राधिपस्था पुत्रस्य राजिन्न चित्त होकर आपके महारथी वीर कर्णपुत्र विश्व मद्राज सल्य तथा द्रोणकुमार कुमार अश्वस्था ने सात्विकी को सब ओर से घेर लिया तथा पर्याकुम सर्व न प्राग्यायत किंचन तथा सात्वीना रेविरते वीरते सातिकी के द्वारा वीरभर सूत पुत्र कर्ण के रथिन कर दिए जाने पर सारा सैन्य दल सब ओर से व्याकुल हो होता किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था हाहाकार स्तो सर्वसैन्य स्वभून महान करणोपि विरथो राज दुर्योधनरथम तुर्णम आरुरो राजन उस समय सारी सेनाओं में महान हाहाकार होने लगा महाराज सात्विकी के बाणों से रथीन किया गया कर्ण भी लंबी सांस खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधन के रथ पर जा बैठा मान युत्र बाल्यात्वृति सौहृदम कृता राज्य प्रधान प्रतिज्ञा बचपन से लेकर सदा ही किए हुए आपके पुत्र के सौहार्द का वह समादर करता था और दुर्योधन को राज्य दिलाने की जो उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी उसके पालन में वह तत्पर था तथा तो विरथम कर्णम पुत्रांश्च तव पार्थिव दुस्साहसन मुखान वीरान्नावधी तथा किशी रक्षण प्रतिज्ञा भीमेन पार्थेन च पुराकताम राजन अपने मन को वश में करने वाले सात्विकी ने रथीन हुए कर्ण को तथा दुशासन आदि आपके वीर पुत्रों को भी उस समय इसलिए नहीं मारा कि वे भीमसेन और अर्जुन की पहले से की हुई प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे थे विरथान विफलाश्चक्रे प्राणे विजयत भीमसे नुव पुत्राणाम ते प्रतिश्रुत अनुद्यूते चपार्थे नध कर्ण से उन्होंने उन सबको और अत्यंत व्याकुल तो कर दिया परंतु उनके प्राण नहीं लिए जब दोबारा युद्ध हुआ था, उस समय भीमसेन ने आपके पुत्रों के वध की की प्रतिज्ञा थी और अर्जुन ने कर्ण को मार डालने की घोषणा की थी वधे तत्कु ये तस् कर्ण मुखा ना सावरार कर्ण आदि श्रेष्ठ महारथियों ने सात्विकी के वध के लिए पूरा प्रयत्न किया परंतु उन्हें मार न सके द्रोण से कृतवर्मा चथ्य महारथा निर्जता धन सैकेत सत्रिय परलोकम च महारथी तथा सैकड़ों क्षत्रिय श्रोमणी सातिकी द्वारा एकमात्र धनुष से परास्त कर दिए गए सात्य के सात्यिकी धर्मराज का प्रिय करना और परलोक पर, पर विजय पाना चाहते थे कृष्ण यो सतक शत्रुतापन जितानी शत्रुओं को संताप देने वाले सातके श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी थे उन्होंने आपकी सारी सेनाओं को हंसते हुए से जीत लिया था कृष्णो वापे भवे लोके पार्थो वापे धनुर्धर चयने योग नर व्याघ्र चतुर्थस्तु न्याघ्र तंत्र में श्री कृष्ण कुंती कुमार अर्जुन और स्ने पौत्र सात्की ये तीन ही वास्तव में धनुधर हैं इनके समान चौथा कोई नहीं है आन दारुकेन धृत्र दारुक स्वबाबल दर्पिता कसिधन्यम सारूढ़ सातकुतापन धृत्रष्ट ने पूछा संजय सात्यकी युद्ध में भगवान श्रीकृष्ण के समान है उन्होंने श्रीकृष्ण के ही अजय रथ पर आरूढ़ होकर कर्ण को रथीन कर दिया उस समय उनके साथ दारूक जैसा सारथी था और उन्हें अपने बाहुबल का अभिमान तो था ही परंतु शत्रुओं को संताप देने वाले की क्या किसी दूसरे रथ पर भी आरूढ़ हुए थे एक तदीक्षा म्य हम स्रोतुम कुशलो यतिभा असह्यम तमहम मंडे तनम च मैं यह सुनना चाहता हूँ तुम कथा कहने में बड़ी कुशल हो मैं तो सातिकी को किसी के लिए भी असह्य मानता हूँ अतः संजय तुम मुझसे सारी बातें स्पष्ट रूप से बताओ संजय तृणराजन यथा वृत्तम रथम महामति दारू कश्याण कल्पना विधिकल्पित संजय ने कहा राजन सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनिए दारुक का एक छोटा भाई था जो बड़ा बुद्धिमान था वह तुरंत ही रथ सजाने की विधि से सुसज्जित किया हुआ एक दूसरा रथ ले आया। कुबरम तारा से पता नम। लोहे और सोने के पट्टों से उनका कुबर अच्छी तरह कसा हुआ था उसमें सहसत्रों तारे जड़े गए थे उसकी ध्वजा पताक में सिंह का चिन्ह बना हुआ था बात है उस रथ में स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित वायु के समान वेगशाली संपूर्ण शब्दों को लांग जाने वाले सुदृढ़ तथा चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण सिंधी घोड़े जुटे हुए थे चित्रका सन्नाहे वाज मुख्य विषाम घंटा जाला कुलरवम शक्ति तोमर विद्युत प्रजानाथ उन घोड़ों को विचित्र स्वर्ण में कौचों से सुसज्जित किया गया था वे सभी अश्व अच्छी श्रेणी के थे उनके जुते हुए उस रथ में क्षुद्र घंटिकाओं के समूह से निकलती हुई मधुर ध्वनि व्याप्त हो रही थी वहाँ रखे हुए शक्ति और तोमर आदि शस्त्र विद्युत के समान प्रकाशित होते थे युक्त साग्रामिकव्य बहुशस्त्र परीक्षित रेघ गंभीर निस्फरण उसमें बहुत से अस्त्र शस्त्र आदि युद्धोपयोगी आवश्यक सामान एवं द्रव्य स्थान रखे गए थे उस रथ के चलने पर मेघों की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता था दारुक का छोटा भाई उस रथ को के पास ले आया। उपाद्रवतः सात प्रयोगे को था ने उसी पर आरूढ़ होकर आपकी सेना पर आक्रमण किया दारुक दारूक भीक्षानुसार भगवान श्री कृष्ण के निकट चला गया राजन कर्णस्यापी रंख गोक्षी पांडुरि चित्र कांतन सन्ना सदा राजन कर्ण के लिए भी एक सुंदर रथ लाया गया जिसमें शंख और गोदुग्ध के समान श्वेतवर्ण वाले विचित्र सुवर्ण में कवच से सुसज्जित और अत्यंत वेगशाली श्रेष्ठ अश्व जुते हुए थे हे हेम कक्षा ध्वजोपेतम क्लिप्त सुयंतारम् पताकि उसमें सुवर्णमय रज्जु से आवेष्ट ध्वजा फहरा रही थी वह रथ यंत्र और पताकाओं से सुशोभित था उसके भीतर बहुत से अस्त्र शस्त्र आदि आवश्यक सामान रखे गए थे उस श्रेष्ठ रथ का सारथी भी सुयोग्य था अपज्रमा कर्णप्यभ्य दुर्योधन के सेवक व्रत लेकर आए और कर्ण ने उनके ऊपर आरूढ़ होकर शत्रुओं पर धावा किया राजन आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे थे वह सब मैंने आपको बता दिया भूयशापी निबोधे मवापन य प्रमुखे कृत्वा सत्तम आपके ही अन्याय से होने वाले इस महान जनसंहार का वृत्तांत सुनिए भीमसेन ने अब तक सरा विचित्र युद्ध करने वाले दुर्मुख आदि आपके इकतीस पुत्रों को मार गिराया है सतसो निहता शूरा साजुन रीस्म प्रमुखता कृत च भारत एवं एसो वृत्तों राजेंद्र मित्रे भारत इसी प्रकार सात्विकी और अर्जुन ने भी भीष्म और भगदत्त आदि सैकड़ों सूरवीरों का संहार कर डाला है राजन इस प्रकार आपकी कुमंत्रणा के फल स्वरूप यह विनाश कार्य सम्पन्न हुआ है एते तो तो तो तो इस श्री महाभारत द्रोण पर्वि जयद्रथ वध पर कर्ण सात युद्ध सप्तद्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में कर्ण और सात्विक का युद्ध सात्यकी का युद्ध विषय एक अध्याय पूरा हुआ